हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार साहब आज की बात शुरू सबसे पहले इसी बात से करता हूं कि पिछले हफ्ते हमने जो संगीत की धुन आपको दी ना यानी गाने का प्रिल्यूड उसके बारे में अनेक लोगों ने सवाल उठाए हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है कि काफ़ी लोग ये पहचान गए कि मैं वी शांताराम का जिक्र कर रहा हूँ और चूंकि मैंने काफ़ी हिंट दिए थे तो उससे शायद उन्होंने ये भी अंदाज़ा लगा लिया कि मैंने संध्या यानी कि सॉरी वी शांताराम जी की मशहूर कलाकार पत्नी का भी जिक्र किया था परंतु गाने को पहचानने में थोड़ी सी चूक हो गई हाँ कुछ लोगों ने गाना ज़रूर पहचाना मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो नाम बहुत ही कम है मगर सही गाना पहचानने वाले बहुत ही कम थे तो मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि वो गाना जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली का था और गाना था तारों में सजती अपने सूरज से देखो धरती मिलने तो साहब ये गाना आ, म, मतलब आ, क्या है कि चूंकि गाने के चयन में मेरी पत्नी का मेजर रोल था इसीलिए उन्होंने अभी ये गाना आपको सुनाया और उन्होंने उन्हीं के सुझाव पर मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए टोटल उन्हीं के सुझाव पर इसका सुझाव हमारे एक और मित्र ने भी दिया था ये गाना आपके आ, मतलब ये प्रश्न में लगाया गया था मगर चलिए अब इस बार इस हफ्ते का जो गाना है ना वो मैं बैलेंस करने के लिए बहुत आसान है बहुत ही सरल गीत दे रहा हूं नमस्कार और ये रहा गाना की फितरत छुपी रहे नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे खुद से भी जो खुद को छुपाए क्या उनसे पहचान करे क्या उनके दामन से लिपटे क्या उनका अरमान करे खुद से भी जो खुद को छुपाए क्या उनसे पहचान करे क्या उनके दामन से लिपटे क्या उनका मान करे जिनकी आधी नीयत उभरे आधी नीयत छुपी रहे नकली चेहरा सामने आए असली सूरज छुपी रहे चलिए साहब मैं तो जानता हूँ कि आप ये गाना सुनते ही पहचान गए होंगे और सच बात तो यह है कि उसकी पहली टंग सुनते ही गाना समझ में आ जाता है क्या म्यूजिकल टंग आपकी <laughs> <laughs> तो साहब आज की बात आपको यूँ बताऊ ना मैंने आपसे बताया मैं अक्सर कुछ रेडियो प्रोग्राम सुनता रहता हूँ तो उसमें से एक रेडियो प्रोग्राम सुन रहा था जो कि उस जमाने का रिकॉर्डेड था जबकि हमारे चेहरों पर नकाब बंधे हुए थे समझ गए ना आप कौन सा जमाना हाँ साहब कोविड अच्छा कोविड के बारे में आपको ये बता दूँ कि <coughs> सॉरी गला ख़राब है तो बुरा मत मानिएगा कोविड के बारे में आपको ये बता दूँ कि कोविड का जो वैक्सीन है वो तो मेरे ख्याल से शायद सभी लोगों ने लगवा लिया होगा हमारे कुछ बुद्धिमान मित्र हैं जिन्होंने नहीं भी लगवाया होगा आ, कुछ तो पर्सनल कारणों से कुछ ने राजनीतिक कारणों से और कुछ ने ही तो साहब कहा यह जाता है कि कोविड तो समाप्त नहीं हुआ परंतु कोविड की भयावहता कम हो गई तो मैं यहां पर आपको एक निजी अनुभव बताना चाहूँगा कि मेरी बेटी को यानी कि जो पायलट है और जो जिसका की लगातार लोगों से संपर्क होता रहता है उसको अभी पिछले दिनों छठी बार कोविड हुआ है साहब उसको कोविड के बाकी सभी लक्षण तो आए यानी सर्दी जुकाम बुखार गला मगर उसने पहचाना टेस्ट यानी स्वाद और स्मेल।, और स्मेल की के चले जाने से उसने पहचाना फिलहाल तो वो छुट्टी लेकर आराम कर रही है मगर मुझे लगता नहीं कि वो लंबे समय तक आराम करेगी क्योंकि उसके अंदर भी एक छोटी बेचैनी रहती है काम पर वापस जाने की और उसके जो जहां वो काम करती है वो लोग भी ज़्यादा छुट्टियां देने में विश्वास नहीं करते हैं तो साहब खैर चलिए वो तो कोविड की बात तो मैं इसलिए कर रहा था कि वो जो नकाब है ना साहब वो नकाब के पीछे वाला जो आदमी है उसको पहचानने की क्षमता तो मैं वो जो रेडियो कार्यक्रम सुन रहा था उसमें चूंकि कोविड का जिक्र आया नकाब का जिक्र आया तो अब ये समझ में आने लगा कि नकाब के पीछे वाले आदमी को पहचानना ये अपने आप में एक बड़ी भारी कला थी जो उस जमाने में यानी कि ज़माना तो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं गए मगर उस समय में यह बात बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि सभी के चेहरों पर नकाब था बस अब इसी से एक विचार दिमाग में आ गया वो ये आ गया है कि कुछ लोगों के अंदर ये क्षमता होती है कि वो नकाब लगाए हुए लोगों को पहचान सके यहाँ पर मैं आपको बताऊँ मैं वो कपड़े वाले नकाब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं उस नकाब की बात कर रहा हूँ जो नकाब कोविड या नॉन कोविड हर समय हम में से ज़्यादातर लोग अपने चेहरों पर लगाए रहते हैं और वो नकाब जो है ना सब वो दिखते नहीं कुछ ही लोगों को दिखते नहीं कभी कभी दिख भी जाते हैं ये झूठी तरीके की बातें होती हैं इतनी बनावटी बातें होती हैं कि नकाब पता चलता है कि भाई साहब हम समझ रहे हैं आप जो कह रहे हैं आपका बिल्कुल वो तात्पर्य नहीं है हाँ, आप सोच कुछ और रहे हैं करेंगे तो साहब करें? अब सवाल ये उठता है मैंने सोचा की ऐसा क्यों होता है की कुछ लोगों के अंदर उस नकाब के पीछे देख लेने की क्षमता होती है और कुछ लोग ऐसे होते है जो कि नकाब को नहीं पहचान पाते मैं अपने आप को उनमें से कुछ उन कुछ मतलब बेवकूफ़ लोगों में से मानता हूं, जिनके अंदर नकाब के पीछे देखने की क्षमता नहीं के बराबर है आपने बिल्कुल ठीक कहा हमको इतने बुढ़ापे में जाके इतने बुढ़ापे में जाके आ, कभी कभी समझ में आता है कि अरे जो हमारे सामने बात की जा रही है इसमें सच्चाई, लेश मात्र भी नहीं नहीं है और पहले तो तो बिल्कुल अकल नहीं थी बहुत बहुत बहुत बुद्धू बुद्धू तो बने बने बार तरह ख्याल से हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग ऐसे पति पत्नी हैं जो दोनों शायद एक ही तरह के हैं हाँ। क्योंकि मुझको लगता है कि यदि कोई व्यक्ति मुझसे कोई बात कहता है तो मुझे उस बात को झूठ मानना अ उचित नहीं लगता मुझे लगता है कि झूठ बोलने का कोई कारण होगा या कोई कारण नहीं है तो झूठ क्यों बोलेगा परंतु बहुत बार लोग आदतन नकाब लगाए रहते हैं तो साहब आज की बात मेरी सिर्फ वहाँ से मतलब वहीं पर है कि क्यों कुछ लोगों के अंदर ये क्षमता होती है कि वो नकाब के पीछे के चेहरे को पहचान ले और क्यों कुछ लोगों के अंदर यह क्षमता नहीं होती है साहब मेरा तो इसमें एक ही विचार है मुझे लगता है कि एक तो यह ये, ये, ये जो गुण है ना यह जन्मजात नहीं होता है ये गुण डेवलप करना पड़ता है और आप सच पूछिए तो इस गुण को डेवलप करने के लिए आपके अंद, आपको कुछ प्रयास करना होगा अब सवाल उठता है कि यह प्रयास क्या है तो साहब जो कि वो लोग कर पाते हैं और हम नहीं कर पाते मेरे को लगता है सबसे पहली बात तो यह है कि आप दूसरे व्यक्ति पर कितना विश्वास कर पाते हैं यानी कि यदि आप विश्वास कर ले जैसे मैं आपको अपनी भूल बता रहा हूं कि मैं नॉर्मली विश्वास करता हूं क्योंकि मुझको ये नहीं लगता कि कोई कारण ऐसा होगा कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा हो वहीं पर मेरे पिताजी के अंदर ये क्षमता थी कि वो नकाब के पीछे बखूबी पहचान लेते थे वो अपने इस गुण को अपनी सेमी पुलिस की नौकरी बताते थे वो कहते थे कि आदमी बेसिकली जब तक ये न साबित हो जाए कि वो बेगुनाह है तब तक वो गुनहगार ही है यानी वो मुकदमे मुकदमे पकड़ा करते थे लोगों को शराब वराब बनाने वालों को या गांजा अफीम चरस ले जाने वालों को तो उनको ये लगता था कि अगर उन्होंने किसी को पकड़ा है तो ये उस आदमी की जिम्मेदारी है कि वो ये साबित करे कि साहब वो गुनहगार नहीं है मुझे नहीं मालूम कि कानूनी हिसाब से वो सही करते थे या गलत करते थे परंतु वो ऐसा करते अवश्य आप साहब मेरी समस्या क्या है कि मुझे यह लगता है कि व्यक्ति जो बोल रहा है आखिरकार झूठ क्यों बोलेगा तो एक तो विश्वास का प्रश्न बहुत बड़ा उठता है देखिए ये इसमें कोई अच्छी बुरी वाली बात नहीं है ये मत कहिएगा कि यह बहुत अच्छा गुण है या बहुत बुरा गुण है ऐसा कुछ नहीं है ये एक नैसर्गिक गुण है या एक नैसर्गिक प्रतिभा है जिसे कह सकते हैं कि साहब आप विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं अच्छा दूसरी बात क्या होती है कि नॉन वर्बल क्लूज को पहचान लेना साहब मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मैं नॉन वर्बल क्लूज के बारे में बता सकता हूँ मगर मैं उन इशारों को खुद यानी बॉडी लैंग्वेज को कन्वर्ट नहीं कर पाता मैं पढ़ाता था मैं वो सब पढ़ाने बढ़ाने का काम तो करता था मगर मैं ख़ुद जब बात इंटरप्रटेशन की आती है तो कुछ दो चार बातों को छोड़कर के मैं इंटरप्रेट नहीं कर पाता अब साहब मुझे ख्याल है आज भी कि हमारे एक उच्चाधिकारी थे तो वो आए हमारे यहाँ पर हमारी शाखा में विजिट करने के लिए और हमको ये बताया गया था कि साहब इनको समोसे बहुत पसंद है आजकल वैसे आप अगर समाचार देखते हो आजकल समोसों का ज़िक्र बहुत आता है तो मुझे इसीलिए उन साहब के समोसे खाने का जिक्र भी मैं मैं आपके साथ करना चाहूँगा तो हमारे वो जो उच्च अधिकारी महोदय थे बड़े उच्च अधिकारी थे बहुत बड़े अधिकारी थे वो आएसा पता चला कि वो शाखा में विजिट कर रहे हैं अच्छा इतफ़ाक़ से आपको ये भी बता दूँ साहब उस दिन फ्राइडे द थर्टीन था और मुझसे पहले ही कह दिया गया था कि भाई साहब फ्राइडे द थर्टीनथ को ये भाई साहब आ रहे हैं आपकी शाखा में ज़रूर कुछ ना कुछ बुरा होगा ऑब्वियसली चलिए बुरा हुआ अच्छा हुआ वो तो बात आपसे बाद में करूँगा मगर उन समोसों को लेकर के हमने साहब उनके लिए समोसे मंगा लिए ये कहा गया कि साहब जो है वो इतने बजे आएंगे हमारी शाखा में साहब बाकायदा उनका स्वागत सत्कार करने के लिए समोसे वमोसे मंगवा के रख लिए गए कि भाई अब साहब आएंगे हमने भी साहब बड़े अकलमंग थे हमने पता चला साहब पाँच बजे आएंगे तो हमने पौने पाँच बजे समोसे मंगवाए कि गर्म रहे अब साहब समोसे आ गए मगर साहब आए छः बजे नतीजा क्या हुआ कि वो समोसे थोड़े ठंडे हो गए अब साहब हमने तो भाई चुके अब समोसे मंगवा लिए थे हमने उनके सामने प्रस्तुत कर दिए मगर उन साहब ने देखिए कहा क्या कि आपने लगता है काफी पहले से समोसे मंगवा के रख लिए थे हमने सोचा साहब हमारी प्रशंसा कर रहे हैं और साहब हमने कहा कि हाँ सर हमको जैसे ही खबर मिली कि आप आने वाले हैं तो हमने मंगवा लिए जबकि मतलब ये तो हम जैसे बोलते हैं ना कि अगर पीछे कई नजर डाले तब समझ में आता है कि साहब बेहद नाराज थे और वह वो कहना यह चाहते थे कि अरे बेवकूफ इतने पहले समोसे मंगवाने की क्या, क्या जरूरत रे रे थी जो ठंडे हो गए और मेरी मूर्खता ये थी कि मैं ये बात नहीं समझ पाया और मैं उस वक्त वो ताज़े समोसे शायद मैं और भी मंगवा सकता था कोई बड़ी बात नहीं थी शाखा के थोड़ी ही दूर पर समोसे मिल जाते मगर साहब मैं वो समझा नहीं यानी कि वो साहब की बातों के पीछे जो बात थी वो मुझे समझ नहीं आई तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं नॉन वर्बल या वर्बल क्यूज दोनों ही नहीं समझ पा रहा था ये मेरी कमी है मैं समझ मतलब मैं तो अभी ये समझ पाया हूँ कि ऐसा कुछ है अच्छा एक और गुण चाहिए साहब इस बात को समझने के लिए यानी एक क्षमता विकसित करने के लिए एक और गुण चाहिए वो है ध्यान से लोगों के बारे में जानकारी रखना यानी कि कॉन्सिस्टेंटली उनके बारे में पता करते रहना यानी उनकी क्या पसंद है क्या ना यानी ऐसे लोग जिनके बारे में आप जानते हैं तो उनके बारे में उनके बिहेवियर का पैटर्न क्या रहा है उसके बारे में अगर जानकारी रख ली जाए तो साहब अरे भैया समय नहीं है तो मतलब फिर आप वो गुड़ नहीं विकसित कर पाएंगे तो बाकी काम कैसे अरे भैया यहाँ पर हम आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि बहुत से लोग दूसरों की चर्चा के बारे में सुनते रहते हैं मसलन जैसे आपको बताए अब हमारी पत्नी बीच में टोक रही हैं मगर अरे? हम बताना ये चाहेंगे कि हमने इनके व्यवहार से भी देखा है अक्सर इनके मतलब अब हम क्या कहें साहब इनके व्यवहार में हमने देखा कि अक्सर ये हमसे ऐसे बात क्या बताएं आज तबियत थोड़ी ठीक नहीं लग रही दे है, है। देखिए अब इसका ये इशारा इस बात की तरफ होता है कि भाई साहब तबियत ठीक नहीं है तो आप मौके बेमौके पूछा करिए कि तबियत क्या नहीं, क्या नहीं, हाल, आ, हाल है पूछते हाँ नहीं पूछते हाँ अब देखिए साहब हम पूछते नहीं पैसे पैसे हमें लगता है कि भाई अगर तबियत खराब होगी तो आदमी अपना बता देगा अच्छा और फिर 60 पैसठ साल की उम्र में अगर तबियत थोड़ी बहुत खराब है भी तो भाई क्या इसमें दिक्कत है जाइए आराम करिए हमने कब आपसे कहा हमें है, हम में है। हम हाय हाय करके लेट नहीं जाते ना मुस्कुराए देखिये तो साहब ये देखिये ये हम पिछले चालीस पैतालीस साल से कॉन्सिस्टेंसी में ध्यान नहीं दे पा रहे अब जैसे आपको बताएं कल ही की बात थी कल हमने इनसे किसी बात पे बोला कि भाई आप फलाने को फोन कर लीजिए देखिए फोन करने का हमारे यहाँ पर बड़ा एक सिस्टम है वो सिस्टम क्या है कि फोन पे हमारी पत्नी तीन चार घंटे तो नहीं, दिन नहीं, में आराम से, आप, तो आराम से बात कर लेती है पांच घंटे लीजिए साहब तो पांच घंटे आराम से बात कर लेती है अब भैया जब अगर पांच घंटे आपके अंदर बात करने की क्षमता है और हमने आपसे कह दिया कि दस मिनट आप और बात कर लीजिए किसी से या पांच मिनट बात कर लीजिए बस भाई साहब बिगड़ गई हम पर हम मरे जा रहे हैं हमारी तबीयत इतनी खराब है हम आज बात नहीं कर सकते हमने कहा अच्छा भाई नहीं कर सकते मत करिए कोई बात नहीं अभी उसके बाद क्या हुआ आधे घंटे बाद हमारे पास आए कि हम आपका खाना क्या गर्म कर दें हम आज नहीं खाएंगे हम खाना क्या गर्म कर दें अब भैया हमने कहा कि मत गरम करिए कुछ हमें गरम का कोई शौक नहीं है मत गरम करिए हम खा लेंगे बस आप बिगड़ गए ना ना ना ना बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं।, नहीं। हम यहीं बैठ जाते हमने कहा भाई अब मत बैठिए हमने कब कहा अब देखिए साहब हम नहीं, आपको नहीं, नहीं, आप गुस्साते हैं हम आपको बताना आप सिर्फ मानिए हम आपको बताना सिर्फ ये चाहते हैं कि नॉन वर्बल क्यूज और वर्बल क्यूज अगर आप पहचान लें तो आदमी के पीछे यानी बातों के पीछे क्या बातें हैं ये गुण आप विकसित कर सकते हैं अच्छा एक तीसरा मुद्दा भी आता है वो है कि सतही बातों से हट के जैसे मसलन आपको बताएं अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ कोई लोग आए जब उनसे बातें की गई हाँ साहब सब ठीक है हाँ साहब अच्छे हैं हाँ साहब ये है फलाना है बाद में पता चला कि उन्होंने दूसरी जगह जाकर शिकायत की क्या उन्होंने हमारे फलाने का देहावसान हो गया था उसके बारे में बात ही नहीं की अब साहब अगर आप कह रहे हैं कि सब ठीक है तो हम ये कैसे मान लें कि कुछ नहीं भी ठीक है इसके लिए आपके अंदर वो गुण होने चाहिए तो चूंकि वो गुण कैसे विकसित किए जाए उसके हिंट हमको यहीं से मिल जाते हैं अच्छा एक और बात आपको बताऊं लोग कहते हैं साहब पंचायत नहीं करनी चाहिए पंचायत मतलब दूसरों के बारे में बातें नहीं करनी चाहिए मुझे लगता है कि ऐसे गुण विकसित करने के लिए दूसरों के बारे में बातें करना बहुत ज़रूरी है वो इसलिए जरूरी है कि आपको दूसरों के बारे में पता तो चलेगा ना कि भैया उनका व्यवहार कैसा है उनका हालचाल कैसा है वो कैसी चीजों को जब वो ये कहते हैं तो उसका मतलब वो होता है ये सब अगर आप जान लेंगे तो अच्छा और आपको बताऊं इसमें एक और भी बात है कि मैंने आपसे सबसे शुरू में कहा था ना विश्वास अविश्वास तो यहाँ पर आपको बताता हूँ कि विश्वास जो है ना उसको विकसित होने का समय दीजिए पहली नजर में अगर आप पहली नजर में विश्वास कर रहे हैं तो भाई साहब एक बात पक्की है कि आपके पास धोखा खाने का चांस ज्यादा होता है अब आप कहेंगे कि इसका मतलब तो मैं तो अपने पिताजी वाली बात पर आ गया नहीं नहीं उस बात पर नहीं आया हूं सीधे सीधे मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज होती है गट फीलिंग यानी कि अगर जो गट फीलिंग में आपको लगता है कि विश्वास करना चाहिए कर लीजिए मगर अगर गट फीलिंग में नहीं लगता है तो मत करिए उसको विकसित होने का समय दीजिए ना भाई अब आपको बताएं इस पर एक छोटा सा मतलब एक किताब मैगजीन आती थी सरिता उसमें किसी ने अपना अनुभव लिखा था उन्होंने कहा था कि वो अपने जो उनके दफ्तर में काम करने वाले जो उनके साथी थे उनके बारे में कुछ बात साथी मतलब वो जो मतलब मैसेंजर या इस तरह के लोग थे उनके बारे में वो कुछ बात बता रहे थे वो बोले साहब कि वहाँ पर एक कोई उनका टेम्प्रोरी मैसेंजर ब्रांचेस में मतलब स्टेट बैंक के ब्रांचों में पहले हुआ करते थे बोले साहब वो टेम्प्ररी मैसेजर के बारे में था कि भाई अब वो बहुत ही ईमानदार आदमी है तो उन्होंने कहा यार ईमानदारी का टेस्ट करते हैं पहले कभी एक दो रुपए छोड़ दिए फिर पाँच सात रुपये छोड़ दिए और एक बार किसी गलती से किसी कैशियर का केबिन खुला रह गया और साहब कहा यह जाता है कि वो जो मैसेंजर थे वो वहाँ से पैसा लेकर भाग गए और जब वो भाग गए तो कैशियर महोदय को किसी तरह से वो पैसा भरना पड़ा और फिर सवाल ये उठा कि आखिरकार वो भाग क्यों गए और इतने दिनों तक ईमानदारी दिखाने के बाद सडनली उन्होंने ऐसी बेईमानी क्यों की तो उस पर ये जवाब आया कि साहब हर व्यक्ति की कोई कीमत होती है जब उस कीमत को क्रॉस कर लिया जाता है ना तब वो व्यक्ति वहां से उसके आगे नहीं ईमानदार रह पाता तो ये चेह यहां पर ईमानदारी बेईमानी की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि विश्वास को अगर आपने समय दिया भी तो विश्वास का एक स्तर भी लग होना चाहिए कि किस स्तर तक विश्वास किया जाएगा तो साहब ये मेरा जैसे कहते हैं ना आदमी पहचानने की कला के बारे में ये मेरा विचार है और मैं तो आपसे यह कहूंगा कि आप भी एक बार अपने आप को जांच एक बार देखिए कि अच्छा मुझको बताने की जरूरत भी नहीं है मगर किसी ना किसी को जरूर बताइए कि आपके अंदर क्या गुण है आदमी पहचानने का है कि नहीं स्वीकार कर लीजिए या अस्वीकार कर लीजिए बोल दीजिए कि भाई नहीं है और अगर नहीं है तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है आपने कुछ गवाया नहीं कुछ खोया नहीं है दूसरों पर विश्वास करना मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा गुण है जिसको के बने रहना चाहिए मगर आदमी पहचानना ये शायद उससे भी बड़ा गुण है तो साहब इसके आप बारे में यूज नहीं कर रहे इस तरह की बात करके एक तरफ उसकी तारीफ कर रहे हैं कि ना पहचानो देखिए साहब ये, कह रहे कि ये तो हर एक के लिए ये निर्णय उसको स्वयं ही लेना है और ये निर्णय लेकर के वो क्या करेंगे ये वो खुद ही तय करेंगे मैं कोई सलाहकार तो हूँ नहीं नहीं, नहीं। और न ही मैं कोई प्रीचर हूं जो इसके बारे में कुछ बात कर सकता हूं तो साहब आज की बात यहीं पर समाप्त करता हूं और आपको कुछ कहना है हम तो यही कहेंगे कि आपने इतना कंफ्यूज कर दिया है कि इंसान करे मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं वाले okay. हाल में हो होगा ये ये क्या है भाई तो बाट हो गया चर अच्छा, की भी रोटी खाली अब साहब आपको ये ये बता दूं कि कि मैं आज पहले तय करके बैठा था कि अपने दोस्त साहब की पुस्तक में से कुछ बातें आपको बताऊंगा मगर इत्तेफाक से आज मैं नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि आज मुझे लगता है कि बातें ज्यादा हो गई हैं तो अगले हफ्ते के लिए रखता हूँ इसको अगले हफ्ते आपको जरूर बताऊंगा अच्छा ओहो एक चीज भूल ही गया क्या? वो ये है कि मैं पिछले हफ्ते अभी जीवित हूँ इसका प्रमाण पत्र देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक की ओल्ड एमएलए क्वार्टर शाखा में गया टाइम्स टाइम्स इतनी शुद्ध हिंदी बोलते हैं कि ट्रांसलेशन की जरूरत <laughs> हूँ तो साहब वहाँ गया शाखा में और आपको सच बताऊ इस बार शाखा में जाने पर जो सुखद अनुभव हुआ वो बहुत जमाने से वैसा सुखद अनुभव बैंक की यानी खासतौर से अपने बैंक की शाखा में जाने पर नहीं हुआ था सबका व्यवहार अतुलनीय शाखा प्रबंधक उन्होंने शायद पहली बार मैं तो यही कहूंगा या बहुत जमाने के बाद किसी ने मुझसे कहा कि साहब थोड़ा डिपॉजिट दे सकते हैं क्या भारतीय स्टेट बैंक में लोग बात भूल गए थे कि डिपॉजिट भी मांगा जाता है उसके बाद एक शारदा नाम की महिला हैं जो अधिकारी थी और हमारी रिलेशनशिप मैनेजर उन्होंने मुझे खोज करके मतलब मैं शाखा से जा रहा था मुझे रोक करके कुछ वेल्थ मैनेजमेंट का मेम्बर बना लिया और मैं तो यही कह सकता हूं साहब कि उनका व्यवहार अनुकरणीय है और मैं इस प्लेटफॉर्म से उनकी प्रशंसा करना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि भारतीय स्टेट बैंक में जहाँ एक और ऐसी शाखाएं हैं जिनके पास कि मैं पिछले छ महीनों से छः महीनों से भी ज़्यादा समय यादा हो यादा चुका यादा है ये ईमेल भेज रहा हूँ कि कार लोन अकाउंट बंद हो चुका है उसका क्लोजर सर्टिफिकेट और जो प्रमाण पत्र यानी एक लेटर होता है जो आरटीओ को जाता है वो दे दें एक शाखा से निवेदन कर रहा हूँ कि साहब मेरा हाउसिंग लोन समाप्त हो चुका है कृपया उस हाउसिंग लोन को बंद कर दें परंतु ये तो छोड़िए कि मुझे उसके लिए क्या करना है ये बताने के लिए कष्ट करें वो इसका ईमेल का जवाब यानी एक्नोलेजमेंट भी नहीं कर रहे हैं तो मैं साहब ऐसी भी शाखाएं हैं और यहां पर एक ऐसी भी शाखा है जहां पर कि जाने पर आपको ऐसा सद्व्यवहार मिलता है तो साहब मैं ये प्रशंसा ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता ऐसा लगा ना उनसे मिलके जैसे परिवार के सदस्य से बड़े दिनों बाद मुलाकात। बिल्कुल सही बात है। तो साथ इसके साथ ही मैं आपका आभारी हूं कि आपने अपना समय दिया मेरी बात सुनने के लिए और मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नमस्कार।, नमस्कार देखे इन नकली चेहरों की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 असली सूरज छुपी रहे